बणसी विभूषित करान नवनी धरोष्ठ पूे दुसु दर मुखा दर पिता तमहने नम कमल ने lema linne <speaking in> nama kamalapa <Spanish> laaye kamala नमः यो ब्रह्मानं विदधा पूर्वं यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवबु प्रकाशम मुक्षुर्वई शरण मह प्रपद्य श्यामा श्याम प्रेम रस रसिक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा I do need it bad. नंदन भगवान की है। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं मेरा कौन है इन दो प्रश्नों को हल करने में हमने अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जन्मों में प्रतीक्षण तैलधारावद विच्छिन्न प्रयत्न किया किंतु अभी तक इन दो प्रश्नों का समाधान क्रियात्मक रूप से नहीं हो सका और जब तक ये दोनों प्रश्न प्रैक्टिकल रूप से हल न होंगे ये प्रयत्न निरंतर चलना पड़ेगा चलाना पड़ेगा करना पड़ेगा क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तब वो जीव कृत कृत्य हो जाएगा करना समाप्त हो जाएगा तदर्थ आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से भी बताया गया मैं कौन हूं मेरा कौन है संक्षेप में यह बताया गया कि मैं कौन हूं का उत्तर साधारण भाषा में है जो मेरा न हो वो मैं है मेरा और मेरा शब्द का अर्थ किया गया कि इंद्रिय मन बुद्धि ये सब मेरे हैं ये सब मैं नहीं है फिर कौन है मैं तदर्थ वेदों शास्त्रों पुराणों का अवलंब लिया गया और बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व है ब्रह्म जीव माया और उस ब्रह्म की एक पराशक्ति है एक जीव शक्ति है एक माया शक्ति है हम लोग जीव शक्ति तो विशिष्ट श्री कृष्ण की शक्ति है अंश है और दूसरी शक्ति माया शक्ति है वो जड़ है और जो भगवान की पर्सनल पावर है स्वरूप शक्ति योग माया शक्ति चित्त शक्ति वो परा शक्ति सब शक्तियों की अधिष्ठात्री है सब शक्तियां उसके अंडर में हैं, तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश को स्वांश कहा जाता है वे सब सदा से माया रहित हैं, भगवान हैं। मायाधीश हैं स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो सदा से मायातीत हैं, किंतु वे भी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं शेष जीव अनाद काल से मायाधीन हैं वे सब के सब जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, अंश इसलिए कहा जाता है कि उनकी शक्ति है हम लोगों को गीता में भगवान ने कहा कि जीव पराशक्ति है माया अपराशक्ति है अर्थात जीव माया से उत्कृष्ट है क्योंकि चित्त शक्ति है चेतन है इसके इंद्रियां है मन है बुद्धि है ये दृष्टा श्रोता ग्राता, मनता रसायता करता इत्यादि गुणों से युक्त है माया जड़ है और जीव की परिभाषा की गई कि ये अत्यंत सूक्ष्म है अणु है सर्व व्यापक नहीं है अगर जीव सर्व व्यापक होगा तो फिर जो वेद के हजारों प्रमाण ये कह रहे हैं कि एक प्रेरक शासक गवर्नर सर्वशक्तिमान भगवान भी है तो ऐसे अनंत भगवान नहीं बन जाएंगे देखिए एक छोटा सा भ्रम और है लोगों को कुछ लोग कहते हैं बस एक भगवान है ब्रह्म है परमात्मा है और कुछ नहीं तो ये कुछ लोग कहते हैं जो ये वेद के आधार पर कहते हैं शास्त्र के आधार पर कहते हैं वेद में कहा गया ईशावास्य मृद्वम सर्वम यत्कंच जगत ध्यान जगत ईशावास जोपनिषदत्ता पहला मंत्र सब कुछ भगवान है और कुछ है ही नहीं सारबम एवेदम् भूतम् भव्यम् ष एवेद भूत भव्यम भव श्वेताचनिषदी पंद्र भागवतोच्छा पंद्रह पाद विश्वा भूतामृत दिव्य पुरुषूक्त कासरा मंत्र पादेशु सर्वूता पुंसस्ती पदों विदु अभय क्षेम त्रिमूर्धनो धाई भागवत भागवतो अठारा द्रव्य कर्मच कालच स्वभाव जीव एवसुदेवात् ब्रह्मस्तः भागवत दो पांच चौदह वस्तूना भावा स्थित दस चौदह सत्तावन इस सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं एक तत्व है एकम सत्य विप्रा बहुदा बदंत एकम संतम बहुदा कल्पयंत एकोरुद्रो नितीया तस्थुम्लोकाशत ईशनी श्वेताश्युत दो वासुदेव सर्वी स महात्मा मत परतरम किंचिन्दस्ति धनंजय सात सात गीता अथवा न न बहुन किन तवाजुन विष्टियादेकाशे नो जगत् दस गीता अर्थात केवल एक भगवान है ये भी तो बेद कहता द्वासुपर्ण सखाया सामनम वृक्षम परिखस्व जाते तयोर पिप्पलम स्वाद्यन्यो अभिचाकसी श्वेता चतरोपनिषारे ये नारायण नारायणोत्तरोपनिषद में भी ये मंत्र है पहला दो तत्व है मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है तीन एक एक दो तत्व है आपके अंदर दोनों रहते हैं एक कर्म करता है प्लस फल भोगता है और एक नोट करता है और फल देता है और देखता रहता है वो कुछ नहीं करता छाया तपो ब्रह्म विदो बदंती वेद कह रहा है छाया शब्द का भाष्य किया है शंकराचार्य जी ने जीवात्मा अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही स्थान पर हृदय में रहते हैं अभ्युपगमांत हृदय ही हृदय ही आत्मा वेद कह रहा है प्रश्नोपनिषद तीन आत्मा हृदय वेद कह रहा है आठ तीन तीन छोग्योपनिषद ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ट अर्जुन सबके हृदय में मैं रहता हूं अठारह इकसठ अर्थात एक है यह भी कह रहे हैं शास्त्र वेद दो है यह भी कह रहे हैं शास्त्र वेद और सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राह्म ते ब्रह्मचक्रे पृथ प्रेरित रंच मतस्तना मृतत्व में थी श्वेताश्रुतरोपण इन दो के अलावा तीसरा एक और है पृथक शब्द लिखा है और प्रेरितारंभ भी लिखा है वो प्रेरक है इतज गेय नित्यमेवास्थम नातः परम वेदीत कि भोक्ता भोग्यम प्रेरिता प्रोक्त ब्रह्म में श्वेता चतुरोपनिषद एक बारह नारद परिव्राजकोपनिषद ने भी ये मंत्र है नौ ग्यारह ये मंत्र कह रहा है तीन होते हैं दो नहीं एक का नाम भोक्ता ब्रह्म एक का नाम भोग ब्रह्म और एक का नाम प्रेरक ब्रह्म और परिभाषा भी लिख दी भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं जी भोक्ता ब्रह्म की परिभाषा वेदने की में कठोपनिषत्मे आत्मा रथन बिदिशर रथमे तो बुद्धि तो सारथि बिदि मन प्रग्रहमे चंद्रिया हयानाहुर्षयांस्ते सुगोचरा आत्मेंद्रियमनोक् भोक्तेहुर्मनीषिण एक तीन तीन एक तीन चार अ पेंगलोपनिषद ने भी ये मंत्र है चार एक दो तीन अर्थात एक रथ है उसमें एक पैसेंजर है मुसाफिर है और रथ है कुछ घोड़े भी हैं घोड़ों के मुंह से लगाम है रस्सी और एक ड्राइवर भी है ये शरीर है रथ इसमें इंद्रियां हैं घोड़े उन इंद्रियों को गवर्न करने वाला मन है लगाम उस मन को गवर्न करने वाली बुद्धि है सारथी यानी जैसे सारथी ने रस्सी को जिस ओर घुमाया घोड़े उस ओर चले रथ उस ओर गया ये जो सारथी है बुद्धि ये गड़बड़ है क्यों इसको पता ही नहीं ये कहा जाना है देखा सब लोग किधर जा रहे हैं अरे भाई आप लोग कहा जा रहे हैं अरे वही अपने घर इधर है घर है हां ओ भाग पड़े अरे रुक हो पहले समझ तो लो तुम्हारा घर किधर है अरे इतने लोग तो जा रहे हैं सब 99.9 नाइन पॉइंट नाइन परसेंट इतना बेवकूफ है, है कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ संत लोग जब कहते हैं रुक जाओ जरा सोच तो लो तुम्हारा घर किधर है हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी टाइम नहीं है वो जगत गुरु हो उसका बाप हो फालतू आके बकबक करने लगते हैं हमको जल्दी घर पहुंचना है और जितनी तेज स्पीड से वो चल रहा है घर की ओर उतने ही घर से दूर होता जा रहा है अर्थात जितनी बासनाए बढ़ रही हैं, जितना संसार मिल रहा है उतने ही भगवान से दूर होता जा रहा है अपने घर से दूर होता जा रहा है बाइबल में लिखा है कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए लेकिन संसारी संपत्ति वाला गॉड की ओर चले भगवान की ओर चले इम्पॉसिबल तुलसीदास ने कहा है ना? नहीं को असु जनमा जग मही प्रभुता पाही जाही मदनाही सबको अहंकार है आप लोगों को भी तो है हाय कुछ नहीं फिर भी अहंकार है हा क्यों आपसे नीचे है लोग आप कितने पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएट है तुम हाई स्कूल <laughs> हो गया अहंकार हम ग्रेजुएट हैं, तुम हाई स्कूल हो हमारे दो आंख है तुम्हारे एक है छोटी <laughs> छोटी चीजों में भी अहंकार है हमको हम कहते हैं रावण अहंकारी था अरे रावण के तो नौकर चाकर थे सूरज चंद्र जमराज। उसका अहंकार कौन नाजायज था अब तुम्हारे पास क्या है मोहल्ले में भी तुम टाप नहीं करते फिर भी है शीशे में देख के है, है। जा रहे हैं आप लोग कब अठारह से तीस साल की उम्र तक उसके बाद ढलने लगे तो लोग नहीं देखते अब हा नहीं देखते हम दिखाने की बड़ी केहटा करते हैं रोज इन लगाते हैं फिर भी कोई नहीं देखता मेरी ओर हा तुमको पता नहीं है तुम कौन हो ये सारी गड़बड़ी इसलिए है तो शास्त्र वेद कह रहे तीन भी होते हैं अब बोलो एक भी होता है दो भी होता है तीन भी होता है और वो जो तीसरा है जीव हम ये अनंत है अनंत जीव है अपरिमिता ध्रुवास्त अनुभ तो यदि सर्वगता स्तर न शास्त्रे दस सत्तासी तीस भागवत अनंत जीव है एक जरा से गड्ढे में अनंत कीड़े हैं वो सब हमी ही हमारी तरह हैं जैसे हम हैं ऐसे वो भी हैं दंड भोग रहे हैं हमारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए तो कबहू क का करी करुणा नरदेही दे का ऐसे कॉमन नहीं है फिर मिल जाएगा आपकी जन्म में कर लो अगले जन्म में फिर एकदम भगवान में लग जाएंगे अरे भाई देखो संसार में मिट्टी आप लोग देखते ही है हा उसी पर चलते हैं हाँ और हीरा भी देखा होगा गरीब से गरीब भी देखा तो होगा भले न पहने हो हाँ देखा तो है लोग पहने रहते हैं ये हीरा भी तो मिट्टी है ये कोई बाहर से जमीन में गाड़ा नहीं गया वो मिट्टी का एक रूप बन गया सोना चांदी हीरा सब मिट्टी से बने लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है एक करोड़ का हीरा है इतनी मिट्टी तो बिना पैसे के मिल जाती है ऐसे ही देह तो सब नश्वर हैं, लेकिन मानव देह तो नमानुषम बिना अन्यत्रत्र तत्व ज्ञान न लभ्यते का चैलेंज है तत्व अज्ञान की निवृत्ति मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान ये मानव देह में ही हो सकता है ये हमारा लेक्चर आप लोग जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं क्या कुत्ते बिल्ली गधे समझ सकते हैं क्या मच्छर लोग समझ सकते हैं? और जो समझ सकता है एक है ऐसा स्वर्ग लोग के देवता उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है तो बस एक बचा मानव देह तो ये तीनों बातें सही हैं। ये भी मैंने आपको बताया है आप भूल जाते हैं कैसे शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है अभेद भी है देखिए आप लोग दो हैं हाँ। जब कोई मर जाता है तो आप बोलते हैं वो चला गया हाँ, और शरीर रहता है सामने हाँ ये तो उसका बॉडी है डेड बॉडी वो चला गया लेकिन दोनों को एक भी बोलते हैं जब जिंदा था तो कल आप कहा गए थे लखनऊ तो आप गए थे कि आपका शरीर गया था अरे भाई आप ही तो है आप ही दो कैसे है भाई दो है हाँ दो है लेकिन हम एक भी कहते हैं उसको दो भी कहते हैं ऐसे ही भगवान की जितनी शक्तियां हैं वो भगवान ही की तो है भगवान की शक्तियां अनंत हो लेकिन है तो भगवान की प्लस भगवान के अंडर में दो शर्त अग्नि की शक्ति है जलाने की तो क्या जलाने की शक्ति अलग है अग्नि अलग है नहीं नहीं एक ही है ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा में रहती है और माया शक्ति भी परमात्मा में रहती है उन्हीं से संसार प्रकट हुआ उसी माया से तो बनाया संसार का ये पृथ्वी जल और जीव और ये शरीर मां के पेट में शरीर बनाया ये जड़ और उसमें चेतन भेजा जीव और वो पैदा हुआ संसार में दो हो करके लेकिन प्रयोग में दो भी कहते हैं एक भी कहते हैं हमारी आख चली गई हमारी अरे तुम तो अपने को शरीर कहते थे हम यहां से लखनऊ गए थे तो आंख भी गई थी हा ये भी कहते हैं हमारा मन नहीं लगता हाँ, मन भी हमारा है हम तो नहीं है तो ऐसे ही भगवान और भगवान की सारी शक्तियां इसमें दो क्यों कहते हो फिर दो चेतन हैं ब्रह्म जीव इसलिए दो कह देते हैं एक जड़ शक्ति भी है तीन कह देते हैं इसलिए ये बोलने की भाषा की बात है समझने पर भेदा भेद संबंध है जीव ब्रह्म का यह मैंने डिटेल में बताया है बड़े लंबे वेदांत सूत्रों के द्वारा कि भगवान से जीव का भेद भी है कुछ और अभेद भी है कुछ अब अभेद बहुत कम है भेद बहुत अधिक है ये बात अलग है लेकिन हर सब भगवान की वो शक्ति इसलिए एक भी आप कह सकते हैं देखो भगवान एक था ना पहले सभी <सभाँगा> नई वरे में तस्मा देखा की नरमते सद्वितीय मई स इम में नम द्वेधा पातयत ततः पतिश पत्नी चा भवतम बृहदारण्य को पिषद एक चार तीन अकेले थे भगवान लक्ष्मी नहीं नहीं लक्ष्मी पक्ष्मी कोई नहीं अरे उनका वाहन गरुड़ तो रहा नहीं नहीं कोई नहीं मैंने आपको बताया देना न ना माता न पिताया न भारजा न सुतादया न आत्मियो न पर कुछ नहीं था मन मन भी नहीं था उन्होंने मन बनाया और मन बनाया तो मन नहीं लगा अकेले तो उन्होंने कहा ये जो तो हमारे अंदर अनंत जीव पड़े हैं माया के अंडर में इनको बाहर निकाले और इनको रास्ता भी दिखावे कई प्रकार से दिखाया रास्ता बेदों के द्वारा पहले दिखाया ऐसा करो तो हमारे पास आ जाओगे हम अपना सब कुछ दे देंगे और नहीं करोगे तो माया की चप्पलें खाओगे चौरासी लाख का दंड है ये डरा भी दिया लेकिन हमने माँ के पेट में तो सुना और भगवान से प्रार्थना भी की महाराज बहुत कष्ट में पड़े हैं इस नरक से निकालो आप ही का भजन करेंगे आपकी और बाहर आए सब भूल गए और मम्मी ने पापा ने इन्होने और उसमें <laughs> नमक मिर्च डाल के मैं तेरी मां हूं मैं तेरा डेडी हूं भगवान भगवान है हो, हो गया बंटा ढार सब कहीं कह रहे है मेरी मम्मी है मेरी डैडी है ऐसे ही होगा अब ये बताने वाला कोई नहीं कि तुम जीव हो तुम्हारी मम्मी डेडी तो श्री कृष्ण हैं कोई नहीं बताता मैं हूं तेरा सब कुछ सब यही बता रहे हैं हम लोगों को बड़ा अनुभव है अगर किसी के घर में कोई भगवान की खिलाफत करता है मान लो किसी का बेटा तो माँ बाप आते हैं मेरे पास महाराज जी और नास्तिक पैदा हुआ है उसको समझाइए हमने कहा भेजा भाई लेक्चर तो सुने तो समझ में आ जाएगा मनुष्य है जबरदस्ती ले आए पिताजी उसने सुना उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे तो एकदम आग लग गई उसको अरे हमारा ये लक्ष्य है अब वो बड़ी तेजी के साथ राधे राधे करने लगा माँ बाप ने कहा अरे क्या कर रहा है अरे पिताजी यही तो लक्ष्य है अरे बड़ा लक्ष्य वाला आया दुकान देखाकर। ये कहा से बाबा जी आ गए अरे तुम्ही तो कहा था कि हमारा बेटा नास्तिक है अरे तुम जी मैंने तो कहा था कि थोड़ा सा दस मिनट राधे राधे कर लो बस ये संसार का हाल है अरे आज तो कलयुग है त्रेता में जब राम राज्य था तो एक बार राम ने लेक्चर दिया था अयोध्या में एक बार रघुनाथ बुलाए गुर, गुरु द्विज द्विजपुर सब आए तो राम ने कहा था नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें मैं राजा हूं तो तुम लोग मान लो ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं सुन हु करहू जो तुम ही सुहाई हमारी बात सुन लो सब लोग हमारी प्रजा हो और जो मन न्याय हो करना तो उन्होंने एक सेंटेंस का लेक्चर दिया त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक भज ही मोही सुर नर मुनि नायक हो गया लेक्चर क्या मतलब अच्छा भी छोड़ दो बुरा भी छोड़ दो अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा ओ भी बंधन बुरा करोगे पाप करोगे नरक मिलेगा वो तो और बंधन मेरी भक्ति करो सब लोग तुम लोग मेरे हो मैं ही तुम्हारा हूं मैं ही, ही। ये लेक्चर सुनकर पब्लिक ने कहा तुम बिन अस सिख दे नात पिता स्वार्थ रथ ओ माता पिता भी स्वार्थी होते हैं वो ऐसा उपदेश देते हैं कि अपना मतलब हलो ये भगवान की ओर चला जाएगा तो फिर हमारा मतलब कैसे हल होगा ऐसे कितने पति है संसार में कि स्त्री सवेरे से कुछ काम न करे और भगवान के लिए आंसू बहावे और पति देखकर विभोर हो हाय ऐसी स्त्री मिली मुझे ऐसी भक्त मैं खाना बना लूंगा हार जाए वो आस्तिक है वो कह सकता है मैं साधक हूं और जिसको एतराज हो इसका मतलब तुम अपने को भगवान डिक्लेयर करना चाहते हो तुमको तो विभोर होना चाहिए तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुम्हारी बीवी तुम्हारा पति भगवान की ओर जा रहा तो भगवान की शक्ति है जीव और माया संसार सर्वस्व इसलिए एक भी कह देते हैं और दो चेतन है इसलिए दो भी कह देते हैं और तीन शक्तियां एक जड़ भी वो भी बड़ी आवश्यक है नहीं ये संसार कैसे बनता और भगवान अपने बच्चे को कैसे खिलाते पिलाते और ये शरीर ही न बनता बिना माया के ये जड़ शरीर है ना पंच महाभूत का तो पंच महाभूत तो माया का विकार है अगर माया ना हो तो शरीर ही नहीं बनेगा क्या खाएंगे हम लोग अरे माँ का दूध अगर आप कहें भगवान ने बना दिया अरे वो कई दिन चलेगा माँ का दूध सारा जीवन <laughs> तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा भेदा भेद संबंध है हम उनकी तटस्थ शक्ति है यह सब बताने के बाद आपको बताया गया कि उन भगवान को यानी श्री कृष्ण को जान कर पाकर ये मैं परिपूर्ण हो जाता है आनंद युक्त हो जाता है ज्ञान युक्त हो जाता है भगवान अपना आठ गुण दे देते हैं फिर हम वेदों शास्त्रों में गए उनका ज्ञान कैसे हो तो शास्त्रों वेदों ने कहा वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं कौन वो भगवान श्री कृष्ण जो लोग कहते हैं अद्वैती लोग कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है ब्रह्म नहीं है वे लोग केनो केनोपनिषद पढ़े केनोपनिषद में एक कथा है ब्रह्म देवे भो विजिज्ञे इस पर भाष्य लिखा है आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने आप सब लोग पढ़ लीजिए तमाम ग्रंथ प्राप्त है और बड़ा सरल सरल भाषा में है एक बार देवताओं को अहंकार हुआ कि हमने राक्षसों पर विजय अपनी शक्ति से प्राप्त की तो भगवान ने कहा इनको रोग हो गया अहंकार का इसको मिटाना है इनकी भक्ति करते हैं इस बड़े बड़े संसार के समझदार ज्ञानी में और ये इनको अहंकार इतना बड़ा तो भगवान साकार स्वरूप धारण करके आकाश में खड़े हुए जैसे आप लोग हैं हाथ पैर सिर ऐसे और बड़ा प्रकाश देवताओं ने देखा स्वर्ग से इतना प्रकाश तो हमारे राजा इंद्र का भी नहीं है ये कौन है तो प्रकाश के देवता है अग्नि देवताओं ने अग्नि के पास जाकर कहा प्रभु आप जाके पूछिए कौन है ये तो आपसे भी अधिक तेज है इनका अच्छा जाते हैं अहंकार से उन्होंने पूछा आप कौन है तो भगवान ने कहा आप कौन है हम कोई हो आप कौन होते हैं पूछने वाले ने कहा मुझे आप नहीं जानते मैं अग्नि हूं आप क्या काम करते हैं अरे मैं मैं अनंत ब्रह्मांड जला दू अच्छा <laughs> भगवान मुस्कुराए और एक सूखा तिनका रख दिया तृणम निदे वेद में लिखा है सूखी घास और कहा इसको जलाओ अनंत ब्रह्मांड बाद में जलाना देखे तुम जलाते हो क्या अग्नि हंसा अरे तिनका को तो एक चिंगारी जला देती है हमारी हा हा भाई थ्योरी अलग बात है प्रैक्टिकल अलग बात है जला के बताओ जब जलाने चला तो खुद ठंडा हो गया जीरो पर टेम्परेचर हो गया उसका उसने कहा क्या हो गया है मुझको फिर भगवान की ओर देखा फिर भगवान मुस्कुराए देखकर तो भागा वहां से देवताओं के पास आया उन्होंने पूछा भाई वो कौन था उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम ये सब किस्सा बताया नहीं कि उन्होंने तिनका रखा और हम जला नहीं सके इंसल्ट की बात आदमी नहीं बताता तो लोगों ने कपा वायु बा, बड़ा होता है प्रभावशाली आंधी चल जाए तब ब्रह्मांड को उलट दे तो आप पता लगाइए वो भी गए उन्होंने भी रो आपसे वैसे ही बात की उनसे भी भगवान ने कहा तुम कौन हो हम मैं वायु हूँ तो उन्होंने कहा तिनका रखा है इसको जरा हिला दीजिए तिनका हिला दीजिए <laughs> अरे मै ब्रह्मांड हिला दू अरे ब्रह्मांड ना हिलाओ संसार का प्रलय का समय नहीं है अभी तिनका हिलाओ <laughs> वो बेचारा जड़ पत्थर बन गया खुदे नहीं हिल सका वो भी लौट आया ये सब कथा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वेद मंत्रों में लिखी है हमारे पास आओ हमारे पास पुस्तक है हम दिखा देंगे <laughs> तब देवताओं ने कहा अपने राजा इंद्र को कि महाराज ये कुछ बताते नहीं कोई आप जाइए देखिए पूछिए कौन है ये इंद्र गए अच्छा हम तो इंद्र उनके भगवान के पास पहुंचे नहीं भगवान गायब हो गए इंद्र ने कहा अभी तो थे कहा गए और उनकी जगह पर एक स्त्री खड़ी हो गई बहुशोभमा नाम उमा उनको देखा ऐसी सुंदर स्त्री इसका भी इतने ही तेज कहा माताजी, आपके पहले यहां एक पुरुष खड़ा था वो कौन था उन श्री कृष्ण भगवान थे साह में तो हो बाच चार एक तीन एक तीन दो तीन तीन तीन, तीन चार तीन पांच तीन छ तीन सात तीन, तीन आठ तीन नौ तीन दस तीन ग्यारह तीन बारह बारह मंत्रों में है जो मैं बता गया संक्षेप में और चार एक तेरहवा मंत्र है तीनों तेनोपनिषद का इसमें उमा शक्ति ने कहा साहमे की हो बाच वो ब्रह्म थे तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना मैंने राक्षसों को मारा विजय प्राप्त की तो वो इसीलिए आए थे ध्यान दीजिए तो चार एक माने साफ ब्रह्मे हो भाच्य इसका भाष्य शंकराचार्य जी ने किया तो लिखा है नित्य में व सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तते यानी ये जो महाशक्ति प्रकट हुई है ये भगवान जो सर्वज्ञ हैं उनके साथ हमेशा उनकी शक्ति रहती है और ये जो अग्नि वगैरह हार गए बिचारे इसके लिए वही लिखा ईश्वरी छया तृणमपी बज्री भवती भगवान सोच ले तो एक तिनका भी न अग्नि जला सकता है न वायु हिला सकता हैत्सत्व श्री मधुर्जित में वाह तत् तदेवावगत मम तेजोश संभवम भगवान की शक्ति से ये अग्नि सूर्य वगैरा शक्तिमान होते हैं अपने आप नहीं दस इकतालीस गीता न त्र सूर्यो भाति न चंद्रता भाति कमे भाषा मनुभातिषा विभाति श्वेताशतरोपन छाषाद विभाति सचराचर भागवत दस तेरा पचपन ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं तो शंकराचार्य ने भी मान लिया भगवान सर्वज्ञ हैं और वो सगुण साकार है जो आए थे <coughs> तो शंकराचार्य ने दो तरह की बात कही है उन्होंने ये कहा कि भाई देखो ऐसा है कि वो साकार ब्रह्म की भी श्रुतियां हैं निराकार की भी है लेकिन पारमार्थिक और व्यावहारिक ये दो शब्द लिखा है यानी निराकार ब्रह्म वाली तो पारमार्थिक माने वास्तविक और सगुण साकार वाली व्यावहारिक नंबर दो की ऐसे ही लिख दिया है करका चार्ज ने लिखा है कि वेदे मात्रा मात्रस्यापि आनर्तक्यम अन्यम नो सक्यम वेद में एक मात्रा भी व्यावहारिक नहीं है इसके लिए एक वेद मंत्र भी है सर्वे वेदायादमाती कठोपनिषद एक दो सोलह सारे वेद मंत्र भगवान के पास ले जाने के लिए हैं, पारमार्थिक हैं। और जब कोई प्रमाण नहीं दे पाए शंकराचार्य कि तुम जो कह रहे हो कि निराकार ब्रह्म की ऋचाए वास्तविक है किस आधार पे कह रहे हो उन्होंने लिखा हा हाँ, ये सवाल तो करेंगे लोग उन्होंने कहा ऐसा है कि निर्गुण वाक्या नाम सगुणापेक्षत पे न निर्गुण निराकार की ऋचाए सगुण साकार के बाद में लिखी गई हैं तो जो बाद में लिखी गई हैं वही असली है अब कृपालु पकड़ता है ध्यान दो एक मंत्र है श्वेता में बालाग्र शतभाग सतधा कल्पितस्य चागो भागो स विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते जीव कितना बड़ा है इसके लिए वेद ने लिखा कि ये जो बाल होता है इसकी मोटाई में सैकड़ों भाग करो फिर एक भाग के सैकड़ों भाग करो उससे भी अधिक सूक्ष्म होता है ये आधा भाग मंत्र का और आगे लिखा सचानंत्याय कल्पते वो अनंत है अब अनंत शब्द का तो समान होता है अनंत माने जीव अनंत है ऐसे अनु सूक्ष्म शंकराचार्य जी ने कहा नहीं जीव अनंत है यहां अर्थ नहीं है जीव सर्व व्यापक है ऐसा अर्थ है अच्छा चलो मान लेते हैं अब दूसरा मंत्र लो इसे मंत्र है पांच नौ पढ़ लेना श्वेता चतरो दूसरा मंत्र छांदोग्योपनिष् है ऐसा आत्मा पहत पापमा बिजरो बिमृतुरशोको बिजत सो पिपासा ये छे भगवान के गुण और सत्य काम सत्य संकल्प दो ये आखिर में है आधे मंत्र में छे गुण आधे मंत्र में दो गुण तो ये पहले वाले छह गुण जो है ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के हैं और आगे वाले सगुण साकार के हैं तो इस मंत्र में जो शुरू के हैं आदि के उसको माना शंकराचार्य जी ने कि देखो वेद मंत्र में ये कहा है लेकिन ये तो पूर्व है आप तो कहते हैं पर बलवान है वो पारमार्थिक है जब बाद वाला बलवान है तो सत्य काम सत्य संकल्पा भगवान सगुण साकार है जो संकल्प करें वो हो जाता है उसको मानो एक को माना अंत एक को माना प्रारंभ ये विरोधाभास कैसे <laughs> पकड़े गए तो भगवान निर्गुण भी है सगुण भी है निराकार भी है साकार भी है निर्विशेष भी है सविशेष भी है ये दो विरोधी धर्म भगवान में नेचुरल हैं। तो वेद कहता है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता क्योंकि दो विरोधी धर्म हैं। खो सर्वज्ञ हैं ध्यान हाँ। दो सब लोग राम बन करके आए मनुष्य हाँ। सीता का हरण हो गया हाँ। अब राम सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं हाँ। और समाधि में हो गए सीता के वियोग में ध्यान दो संसार में कोई स्त्री प्रेमी आपको अगर ऐसा मिले तो कृपालु के पास लाना क्या अपने को भूल गए और लक्ष्मण से कहते हैं को हम ब्रू ही सके। ए मैं कौन हूं ए लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते अपने आप को भी नहीं तो लक्ष्मण ने कहा आर जा सको मैं, आप आर जाए महाराज आर्ज कौन सा आर्जा राघव आप राघव है अच्छा मैं राघव हूं केजूयम तुम कौन हो लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते कहा हो स्मित लक्ष्मण मैं आपका दास लक्ष्मण हूं महाराज चाचा चा, हम दोनों भाई भाई हैं हैं? क्यों जी? राम लक्ष्मण दोनों तो अयोध्या के राजा के लड़के हैं हा है महाराज ये जंगल में क्यों हैं हम लोग कांतारे की महे महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं देवी का देवी देवी कौन कहें जनकाधिराज तनया जनक की पुत्री ओ हा जानकी बेहोश हो गए फिर अगर ऐसी पोजीशन में आप कोई पुरुष देख ले तो क्या बोलेंगे लैला मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया शीरी फरहाद का रिकॉर्ड टूट गया और अगर कृपालु कहें ये भगवान है अच्छा है कृपालु हम तो समझ रहे थे तुम कुछ हो तुम भी जीरो बुटे हो। ये ऐसे होते हैं भगवान भगवान तो जस सर्वज्ञ सर्व विध्यस्त ज्ञान मयन तपा मुंडकोपनिषद एक एक नौ जो सर्वभाग्य हो एक भगवान अनंत कोटी ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जलाशय में रहने वाले अनंत अनंत जीवों के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानने वाला वो भगवान होता है इनको सीता ही का पता नहीं है, अपने को भूल गए है। तो बताओ भगवान को कौन जानेगा इतनी विरोधी एक्टिंग करे अरे संसार में तमाम लोग ठगते हैं एक दूसरे को रोज आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं और अपने ऊपर भी कभी न कभी आई होगी आप लोगों को लोग बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को धोखा देते हैं झूठ बोलते हैं अरे रोज देते हैं बीवी को पति को बेटे को बाप को अपनी माँ को धोखा देते हैं हम लोग झूठ बोल बोल के मतलब निकालने के लिए हम उन्हीं को नहीं जान पाते अपने परिवार को और जब कभी जान गए और हम तो समझ रहे थे ऐसा है ये तो 420 निकला अरे निकला नहीं वो पहले ही से है तुमको पता नहीं था अब पता चला सब स्वार्थी अपने अपने सुख के लिए दिन रात प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भगवान को कौन जानेगा और नहीं जानेगा तो ये मैं मेरा क्वेश्चन हल नहीं होगा लेकिन वेद कहता है वेदा हमें तम पुरुषम महंतो मदित्य वर्णम तमसपरस्ता जाना है लोगों ने आज भी जानने वाले कुछ हैं आगे भी होंगे कैसे फिर बताएंगे लाडली लाल की